ड्राइवर तो उनको पकड़ के मोटर से उतारता है फिर भी पांव लड़ जाता है कभी कभी बनाले में गिर जाते हैं मैं महाराज ऊपर से देखती रहती हूँ कि कब आते हैं वो तो नीचे उतर के जाती हूँ उनको गंदगी में से निकाल के ले आती हूँ उनके कपड़े धोती हूँ स्नान कराती हूँ पानी पिलाती हूँ जैसे उनका नशा उतरे वैसा था, लेकिन वो फिर भी थे एक चोर को मालूम रहता है कि चोरी करने से कहीं सुराग लग जाए पता लग जाए तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है और तो एक चोर के बारे में मालूम हुआ कि वो 50 बार जेल में जा चुका था पकड़ा जाता है जेल में जाता है चूक के आता है फिर चोरी करता है फिर जाता ये मनुष्य के मन की दशा है तो लिखा हुआ होने से ही या देखा हुआ होने से ही या अपनी इंद्रियों में उनका थोड़ा बहुत अनुभव होने पर भी मनुष्य उसको जीवन में धारण नहीं करता सौ सौ कच्चे खाए तमाशा खुश के देखें मार पड़ती रहती है अपमान करते हैं निंदा करते हैं लेकिन ना अपनी इंद्रियो पर काबू है ना अपने मन पर काबू है दुर्गा पाठ में प्रसंग आया समाधि वैश्य ने और सूरत राजा ने महात्मा से ये प्रश्न किया पृष्ठ दोषे भी विषय हमत्वाकृष्टमान तत्व में तमो हो व्याघिनो हम विषय भोग के दोष को जानते हैं उनके संग्रह के दोष को जानते हैं, उनके सुनने बोलने के दोष को जानते हैं उनके चिंतन के दोष को जानते हैं लेकिन फिर भी ऐसी ममता जम गई है ऐसी आसक्ति हो गई है कि हमारा मन बारम्बार उसी की ओर खींच के खींच के जाता है क्या बात है सब के वेतन महाभाग हो ज्ञानी हो ईश्वर के बारे में हम सुनते हैं दुर्गा बात समझ करते हैं ना? कभी कभी काले लगते हैं वो तो अपनी आवाज का मजा आता है अपनी आवाज अपने कान में टकराती है वो तो अपनी होने से मीठी लगती है तो आवाज का मजा लेते हैं आवाज का मजा दूसरी चीज है वो काट नहीं है बोला तो कभी व्याकरण के अनुसार शब्दों का मजा लेने ले लगते हैं, अमुक धातु है अमुक प्रत्ये वो नहीं है पाठ पाठ करते करते हो तो सवास हो बैठे हैं तन्मय हो जाते हैं उसका नाम भी पाठ मा पाठ माने उस पाठ का जो अर्थ है उसको समझते जाए उसको बुद्धि में लेना पड़ता है बुद्धि में कान में रहे कि जीभ में रहे शब्दों का मजा है ये नहीं किसी से पाठ करने में छः बात नहीं चाहिए हो एक गाना नहीं चाहिए एक जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए एक सिर हिला हिला के झूम झूम के नहीं पढ़ना चाहिए और अपने हाथ का लिखा स्वयं पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जो गलती होती है वो पकड़ में नहीं आती और बिना अर्थ समझे पाठ ठीक नहीं सकता और बोलते नहीं हैं आख से अक्षर देखते जाते हैं अंगुली घुमाते जाते हैं और महाराज जो पाठ साढ़े चार घंटे में होना चाहिए वो दो घंटे में करके उठ जाते हैं तो आख से अक्षर देखते वो पाठ नहीं है वो वो तो ग्रंथ का दर्शन है हम जानते हैं एक सज्जन है वो ढाई घंटे में भागवत का सप्ताह पाठ कर लेते थे कहते हमारा अभ्यास अब हमको तो महाराज भागवत का पाठ करते समझो अठावन वर्ष से ज्यादा हो गया, लेकिन हम साढ़े चार घंटे से कम में भागवत सप्ताह का पाठ नहीं करते तो केवल आंख से देखना नहीं थोड़ा थोडा बोलते भी जाना पाठ में आंख से देखने का नाम पाठ है नहीं है थोड़ा बोलना उसके अर्थ को समझना अपने लिखे हुए में ये नहीं समझ लेना कि बिल्कुल ठीक हो गया सिर झुमने में नाचने का मजा आने लगता है वो ज़माने में नाचने का मजा आता है वो शरीर हिलाने का मजा जैसे काम में आता है मारने का मजा जैसे क्रोध में आता है वैसे शरीर हिलाने में और शरीर के हिलने का मजा आने लगता है पाठ में जो वस्तु है वो तो बिल्कुल खुश तो काम में मजा आता है नाचने में मजा आता है वो शरीर का मजा है परमेश्वर का मजा नहीं तो किसी चीज को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने से काम नहीं बनता जुआ मत खेलो ये बात शास्त्र में लिखी है शराब मत पियो ये बात भी शास्त्र में लिखी है पराया धन मत लो ये भी शास्त्र में लिखी है किसी को मत सताओ साथ पर तो तो तो लिखा, तो लिखा हुआ होने से ही वैसा होता हो होने लगता हो तो बात नहीं है ना पढ़ने से काम बने न सुनने से जीवन में धारण करना पड़ता है का अनुभव करना पड़ता है आप इस बात को ध्यान में ईश्वर के बारे में आपको अनुमान सुना है हम गए कली में फिर दिन हाथ से खतरा दिल्ली के तो हमारा एक सूचना था एक खतरा हो फोन कर दिया शीशे पर लगाया मशीन के नीचे रख दिया अब हम उसको देखने को ही दिखा रहे हमने देखा तो ऐसा लगे है कि हमारे खून में जैसे समुद्र लहरा रहा है और उसमें बड़े बड़े और मगर मछली है न उतराते हैं और डूबते हैं जरा सा एक कतरा उन समुद्र की तरह मालूम पड़े हो लाख गुना होकर मालूम पड़े लाख लाख गुना होके मालूम पड़े उसमें कीड़े गिन लेते हैं हम? अच्छा तो हमारे पूरे शरीर में जो रक्त है उसमें कितने कीड़े होंगे अंदाज करो लाखों करोड़ों अरबों अरब अरब कीड़े अच्छा ये प्रेम कुटी का हाल है उसमें कितने कीड़े हैं? कोई बता सकता है एक एक शरीर में अरबों अरबों खरबों कीड़े होते हैं कीटाणों और मैं मानता हूं ये चाम की जो थैली है इसमें जो कुछ है वो सब मैं। है बोले कि मैं दूध पीता हूँ तो सब कीड़ों को भोजन मिलता है कोई जहर के कीड़े होते है उनको जहर खाने से बढ़ के फिर शरीर को नष्ट करे एक दिन जांच हुई तो सफेद कीड़े दस लाख मिले फिर कोई दवा दी गोली खिलाई तो दूसरे दिन पांच लाख मिले इतना फर्क कितना फर्क लेकिन वो एक एक कतरे में जो दस दस लाख पांच पांच लाख कीड़े होते हैं उन सबको मैं अपना मैं मानता हूं उनके खाने की पीने की भोजन की जीने की रखने की सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर तो जब एक शरीर में मैं करने वाला जीव उन कीड़ों के लिए क्या है उन कीटाणुओं के लिए जाने की ना जाने ईश्वर है वो एक शरीर को मैं मानने वाला उन कीटाणुओं के लिए परमेश्वर है तब जो कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उनमें हम लोग वैसे है हम लोग भी उन्हीं भूरे रंग के या सफेद रंग के कीड़ों के रूप में हो भूरे रंग के कीड़े जरा गुस्सेल होते हैं कुछ उपद्रव करते हैं और सफेद रंग के जो कीड़े हैं वो बड़े शांत होते हैं हम लोगों में भी कोई सफेद है कोई बुरा है कोई क्रोधी है कोई शांत है पर इन सब कोटि कोटि ब्रह्मांड रूप अंडे और उनमें अरबों अरबों कीटाणु उन सबको जो मैं के रूप में अनुभव करने वाला चेतन है उसका नाम होता है शिशु कोट कोट ब्रह्मांड है जाके रो, रोम रोम ब्रह्मांडा जिसके एक एक रोम में कोट को ब्रह्मांड है यक्ष समानित रोमकूपेश समत रोम कूपेशु अनंतानित ब्रह्मांडा ने प्रज्वलन सी महानारायण उपनिषद में बताया कि जिसके एक एक रोए के छेद में चारों ओर कोटी कोटि कोटि अनपि ब्रह्मास्म और चमकते रहते हैं जैसे जुगनू जुगुनू जुगनू चमका और कन्दु जैसे चिंगारी निकली और बुझ गई जैसे चिंगारी निकली और बुझ गई ऐसे जिसके शरीर में चिंगारी के कड़ों के समान कोट कोटी ब्रह्मास्म उदय और अक्ष को प्राप्त होते हैं और कहना पड़ते हैं जी हैं और शास्त्र से सुनते भी है परंतु ईश्वर का अनुभव तो नहीं होता है एक बार अक्ष मुनि जिसे किसी ने पूछा कि महाराज पहले लोग भजन करते थे तपस्या करते थे पक्षी करते थे तो स्वर्ग से अफसरायें उसमें डालने के लिए आया करते थे। अब हम तो इतना जब करते हैं तपस्या करते हैं हमारे सामने कोई अफसरा नहीं आती है क्या बात है वो बोले भाई तुमको मोहित करने के लिए है जब वो भी की गैया ही काफी है हैं? तो अफसराए तुम्हारे लिए तकलीफ के है ना जब इतनी छोटी छोटी चीज से ही तुम तो मोहित हो जाते हो तो तुमको मोहित करने के लिए स्वर्ग से अपसरा आने की क्या जरूरत है तो भाई मेरे दुनिया के धन के लूप में भोग के काम में शत्रु को मारने के लिए क्रोध में जब तुम इतना मजा ले रहे हो जब तुम खाने में पीने में शराब में जुआ में चोरी में बेईमानी में छल में कपट में इतना मजा ले रहे हो तो ईश्वर को मजा देने के लिए क्यों आएगा? क्यों तकलीफ उठावे ईश्वर तुमको अपना मजा देने के लिए जब तुम दूसरे दूसरे मजे में ही मशगूल हो रहे हो डूब रहे हो गर्क हो रहे हो तो ईश्वर क्यों तकलीफ उठावे तो ईश्वर को अनुभव करने की एक रीति है एक प्रणाली से। जैसे आपको मिठास का अनुभव करना हो तो आँख से देख के नहीं करते कभी कभी ऐसा भ्रम होता है एक बार हम लोग तीन चार जने किसी के घर गए तो वो अकेले पति पत्नी से बिचार तो पत्नी जी अलग हो गई छू गई तो उन्होंने कहा महाराज देखो ये तो सब सामान रखा ये चौका है आप लोग सब सामान ले लो बना लो, खा लो अब वो हमारे जो बनाने वाले थे महाराज उन्होंने फेटकरी को नमक समझ लिया और लेके सब सब्जी में दाल में नमक की जगह पर फिस्करी डाल दी आंख से पता ही नहीं चला की फिस्टरी है की नमक है अरे आख से पता ही नहीं चला नमक बता देता और मैं नमक हूँ बता देती कि मैं फिस्करी हूँ आंख से पता नहीं चला और जब हम लोग खाने बैठे तब मजा आया कि हाँ जी बने बताया ये नमक नहीं फैक्टरी है कैसे ले तो ईश्वर के बारे में भी जिस इंद्रिय से जिस मनस्थिति में जिस अनुभव से ईश्वर का अनुभव होता है ईश्वर का दर्शन होता है वो अनुभव अपने जीवन में जागृत होना चाहिए विश्व का अनुभव कैसे हो बोले हम पहले दुनिया के लोग है ना दुनियादार लोग कैसे है महाराज हम एक स्त्री को देखते हैं हम एक पुरुष को आंख से देखते हैं बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर क्या प्यारी प्यारी आंखें क्या प्यारी प्यारी मुस्कान है क्या महाराज उसका शिष्टाचार क्या सभ्यता क्या अदब क्या कायदा क्या तमीन, क्या तहजीब हाँ हाँ देख के महाराज हम लखनऊ मुग्ध हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं लखनऊ प्रदेश के ईश्वर तो की ओर चलने के लिए पहले देखो फिर प्रेम करो ये नहीं हो सकता बोला जैसे स्त्री को पुरुष को पहले देख लेते हैं और फिर उससे आसक्ति होती है ऐसे ईश्वर के बारे में ये नहीं हो सकता कि पहले देख लें और फिर उससे आसक्ति हो गए वहां साधन ये है कि पहले उससे आसक्ति हो गए और फिर उसका दर्शन हो गए साधन और साध्य को ना नहीं ये समझना चाहिए वो कुल कहे कि पहले हमारा दिल साफ हो जाएगा तब हम भगवान का नाम लेंगे बस जिंदगी भर के लिए बैठे अब कभी तुम भगवान का नाम नहीं लेंगे पहले भगवान का नाम लो साधन करो तो दिल साफ हो जाएगा पहले भगवान से प्रेम हो जाए उसके बाद भगवान का दर्शन भगवान का अनुभव होता नाम जप करना पूजा करना पाठ करना ये है साधन और अंतकरण शुद्धि है उसका फल और उसमें होता है भगवान के प्रेम का उदय और प्रेम का उदय हो होने पर अनुभव होता है भगवान का मिलते हैं भगवान भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है पर आप उस रास्ते पर तब सपना आपको तो महाराज कोई बाजार का दलाल कह दे जिस काम में आप लाख रुपया लगा दो तो पांच लाख रुपए की आमदनी हो जाएगी और आप उसमें लाख रुपया लगा दोगे आप बेच जाएगी तो लगा दोगे लेकिन ईश्वर के बारे में कोई कहे कि आप पांच मिनट दस मिनट आठ घंटे घंटे भर रोज लगाओ तो आप पैसा नहीं हो आपके जीवन में ईश्वर का प्रकाश होगा तो आप वो करने को तैयार हैं तो ईश्वर के अनुभव की जो रीति होती है जो शैली होती है उस रीति से उस शैली से चलना पड़ता है तब ईश्वर का अनुभव होता है और गांव के लोग गवार हैं कहते रहते हैं कि अरे ईश्वर कुछ नहीं है धर्म कुछ नहीं है भक्ति कुछ नहीं है जो कुछ है तो खाओ पियो माओ में ही है, है? तो ये बात बिल्कुल बाहरी है और बाह्य है वाहियात है बाह्य माने वाहियात, बिल्कुल बिल्कुल बाह्यार्थ है ये बुद्धु बुद्धू की बात है ये है ना उद्ध वाग्या बुद्ध और वाहिया तो ये बुद्धू की बात है बिल्कुल है। आओ ईश्वर के लिए अब एक बात आती है कि उसके लिए श्रवण होना आवश्यक है तो ये बात भी लोगों को पहले सीखनी पड़ती है कि श्रवण माने क्या होता है हम कान से सुनने को श्रवण नहीं बोलते हैं तो जहां चीज देखने की अलग होती है और सुना जाता है अलग सुना अलग और देखा गया अलग वो चीज बिल्कुल कराई हो गई पर होते हैं दूसरी होती है उसमें फरक होता है फरक हमको याद है हो सन छब्बीस सताइस में मैंने सुना था कि जयदयाल का नाम के एक व्यक्ति हैं और वो बड़े भक्त हैं देखा नहीं था वो सुना था हाँ एक श्रेष्ठ हैं व्यक्ति हैं और बड़े भक्त हैं भगवान के तो आप तो मन में क्या बैठा वो गोरे गोरे होंगे और पीला कपड़ा पहनते होंगे और भगवान का नाम निरंतर लेते हैं बड़े भक्त बड़े भक्त अब महाराज दया कुंभ के मेले में तो देखा हो गीता ज्ञान जग में बैठे हुए थे और लोगों ने बताया जयदयाल दयाल का है तो महाराज सिर पर तो पगड़ी थी मारवाड़ी और कान में मुर्की थी और बगलबंदी पहने हुए थे और काले काले थे सुना था कुछ और और देखने में आया कुछ और तो जहाँ सुनी हुई चीज हा हा आख से अलग देखी जाती है ना वहाँ सिर्फ सुनने से काम नहीं करता है वो तो जहाँ सुनना और देखना एक होता है जहाँ से सुनना होता है वहीं से देखना होता है इन दोनों की नाड़िया एक है हो एक ऐसी जगह है जहाँ सुनना छूना देखना चखना सुखना सब एक हो जाते हैं एक ऐसी जगह होती है वहां परमेश्वर का अनुभव होता है दिन एक क्षतः शरणो दीदम जिग्रति व्याकरो बिचर जहां से देखता है जहां से सुनता है जहां से सुनता है जहां से बोलता है जहां से छूता है जरा वो जगह छोड़ो तुम्हारे शरीर में एक वो जगह है जहां ये सब अलग अलग नहीं होते एक होते हैं हाँ तो कल हमसे एक ने पूछा कि महाराज आप श्रवण श्रवण की बात करते हैं चेहरे तो को कभी भगवान मिलेंगे से पूछा ठीक पूछा ना क्योंकि जब हम श्रवण की महिमा सुनाते हैं तो उसका प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है तारीफ करने लायक है उसको अव्याप्ति रूप दोष देखेगा यदि सुनने से ही भगवान मिलते हो तो बहरा बेचारा छूट जाएगा उसको भगवान का भी नहीं मिलेंगे अव्याप्ति इस दोष को बोलेंगे अब दोष हो माने हमने जो लक्षण बताया कि श्रवण से भगवान मिलते हैं उसमें अव्याप्ति दोष हुआ क्या कि बहरा बेचारा छूट जाएगा गलती रही बोलने में ठीक है पर वेदांत शास्त्र में श्रवण माने कान से सुनना नहीं होता वेदांत शास्त्र में श्रवण होता है वेदांता अशेषाण आदि मध्यवधानत ब्रह्मात्मन्यत्पर्य श्रवण भवे आ, ये पारिभाषिक शब्द है क्या बोलते हैं टेक, टेक्निकल हाँ टेक्निकल शब्द है वेदान्त में श्रवण टेक्निकल माने ये है कि उपनिषदों का आदि में मध्य में अंत में यदि ठीक ठीक अनुषेदिंग किया जाए तो सबका तात्पर्य ये है कि ये हमारा आत्मा ब्रह्म है ना तो ये जो तात्पर्य ज्ञान है ना कि आत्मा ब्रह्म है ऐसा निश्चय है तो निश्चय तो बहरे पर तो भी हो सकता है गूंगे का तो भी हो सकता है निश्चय खुश आवास में जो प्राणी है उसको एक निश्चय पर पहुंचाया जा सकता है एक बहरा था महाराज उसके सामने बताया ना सात सात सात बोला हाँ ठीक बता दिया ठीक मैंने सब सांस फिर बताया जो सांस है ना सबकी हवा नाक सबकी नाक सबकी अलग अलग उस समय सांस चलती है अलग अलग लेकिन हवा सबकी नाक में एक है, है ना ये निश्चय उसको कराया जा सकता है कि नहीं बहरे को भी कराया जा सकता है अच्छा अंधे को कैसे कराया जाएगा उसकी भी खरीदी है अंधे को भी कर... अंधे तो आज कल लिख लेते हैं लिख लेते हैं पढ़ लेते हैं उनकी उनकी लिपि अलग हो गई है और तो हाथ से छू पढ़ते हैं और टाइप करके लिखते हैं निश्चय तो उनके मन में भी होता है ये हमारे बाप की आवाज है ये हमारे भाई की आवाज है ये हमारे बेटे की आवाज है निश्चय तो उनको भी होता है तो श्रवण माने होता है तात्पर्य निश्चय निश्चय ये जो इस शरीर में चेतन है सबके शरीर में चेतन है जैसे हमारे शरीर में वैसे के शरीर और चेतन चेतन बिल्कुल ठेक देखो सांस में कभी सुगंध आती है कभी दुर्गंध वो वायु का धर्म नहीं है वो वो तो कोने में कूड़ा रखा हो बाथरूम गंदा हो तो दुर्गंध आती है या फूल रखा हो सक्सेना जी सर लगा देते हैं तो उसमें से सुगंध आती है इस की सुगंध है और बाथरूम की दुर्गंध है और हवा कहवा में न सुगंध है न दुर्गंध है ऐसे जो ये चेतन आत्मा होता है उसके कर्म में पाप और पुण्य होता है जो कि कर्मेंद्रीय से होते हैं चेतन में न पाप है न पुण्य है प्राण और मन आता जाता है और चेतन न आता है न जाता है चार दीवारी के कारण आकाश में परिच्छिता आती है और देह के कारण चेतन परिच्छिन्न मालूम पड़ता है वो परिच्छि नहीं है आपको तो ईश्वर की बात सुना ईश्वर सिर्फ नाक से या जीभ से या हाथ से या त्वचा से देखा जाता हो अनुभव में आता हो तो वो नहीं अधूरा हो जाता है सिर्फ कान से उसकी आवाज सुनी जाती हो तो, तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी ईश्वर दी का नहीं हो तो हमको तो इल्हाम हुआ इल्हाम हुआ माने भीतर से परमेश्वर की आवाज आई गांधी जी कहते थे कि जब अछूतों को अलग करने कहा ना अंग्रेजों ने निश्चय किया तो हमको ईश्वर की आवाज आई कि ये देश के लिए बहुत हानिकारक है इसका विरोध करना चाहिए तब ईश्वर की आवाज सुन मैंने अनशन किया वो पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ हो हमको ईश्वर की आवाज प्रत्यक्ष सुनाई पड़ी आवाज सुनाई पड़ी ईश्वर दिखाई नहीं किसी किसी को ईश्वर दिखाई पड़ता है लेकिन आवाज नहीं सुनाई पड़ती किसी को ईश्वर दिखाई भी पड़ता है बोलता भी है पर हृदय से नहीं तो ईश्वर का संपूर्ण अनुभव हो गए इसके लिए वो जगह अपने दिल में बननी चाहिए जहां ईश्वर का संपूर्ण अनुभव होता है तो दिल में ईश्वर ही ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए ये उसकी शैली है निकाल के अलग करती तो दिल कैसे साफ हो है? एक बात एक तो जो आप भूख करते हो उस पर नजर डाले जो चीज मना कर रखा है किसी ने किसी ने हो प्रयोजन अलग अलग होता है डॉक्टर वैद्य शरीर की दृष्टि से मना करते हैं ये मत खाओ हा पंडित लोग धर्म की दृष्टि से मना करते हैं धर्मशास्त्री लोग ये मत खाओ भक्त लोग भगवत प्रेम की दृष्टि से मना करते हैं ये मत खाओ युगाभ्यासी लोग तक शरीर स्वस्थ रहे समाधि के योग्य रहे इसके लिए मना करते हैं प्रयोजन तो अलग अलग होता है लेकिन कोई मना करता है तो सरकार ने मना कर रखा है कि बाय से मत जाओ आ, क्या बाय से जाओ दाहिने से मत जाओ सरकार ने मना कर रखा है दाहिने से मत जाओ बाए से जाओ अब हम किसी दिन जब मोटर में चलते हैं ना और हमारा ड्राइवर कोई जवान होता है और देखता है यहाँ पुलिस उलिस नहीं है तो वो दाहिने से मोटर निकालने की कोशिश करता है हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो जल्दी पहुंचने की बासना से वो कानून का उल्लंघन करता है कई बार पकड़े गए हो हम बैठे थे मोटर पकड़ लिया है क्यों ले जा रहे हो पुलिस पाओ साथ ही साथ पकड़ लिया तो बोला बाबा महात्मा लोग बैठे हैं हमें आज छोड़ दो माफी वाफी मांगून है हम छोड़ दो महात्मा लोग एक दिन महाराज एक वकील ले जा रहे हैं और वो गलत रास्ते चले गए पुलिस ने पकड़ लिया अब वो बोले कि ये तो महाराज पता लग जाएगा कि वकील होके गलत रास्ते चले जा रहे थे तो हमारा तो है ना हमारी तो सबसे ज्यादा सजाएं हो गई जान के ले जा रहे हैं है ना अच्छा तो आप मना की हुई चीज क्यों खाते हैं प्रश्न आप मना किया हुआ काम क्यों करते हैं इसलिए कि आपकी बाथना बड़ी प्रबल है वासना की प्रबलता के बिना आप मना किया हुआ काम क्यों करते हैं एक प्रश्न हुआ तो बोले सब आपका जीवन उपासना का नहीं है वासना का जीवन है आप उपासना अनुसारी जीवन नहीं व्यतीत करते हैं वासना नुशारी। शासना शासनानुसारी आपका जीवन नहीं है वासना अनुसारी जीवन है प्रार्थना तो, तो नजारे कहा ले जा क्या पता है? बता भगवान आप लोग गंदी बात सुन के बुरा मत मानना हमारे लोगों में चलती है लाहौर में एक काली कलूटी कुबड़ी और गंदा कपड़ा पहनने वाली सड़क पर भीख मांगने वाली औरत थी उसके पेट में बच्चा आ गया वो बिचारी तो पहचानती भी नहीं थी किसका है तो वहां जो खुदिया पुलिस के पेट थे उन्होंने कहा हम पता लगा के छोड़ेंगे कि इसके पेट में बच्चा कहा से आया कौन ऐसा आदमी है जो इतनी गंदी ऐसी कुबड़ी ऐसी क्रूप ऐसी ऐसा मे, मैला कपड़ा पहनने वाली स्त्री से बच्चा पैदा करना पसंद करता है वो आदमी कौन है हम उसके बारे में पता लगाएगा अब महाराज सुपिया पुलिस का जाल बिछ गया एक दिन क्या देखा गया कि किसी के मकान में ऊपर का पनाला टूट गया था और उसमें से गंदा पानी गिर रहा था एक आदमी छूट बूट पहने हुए हो उधर से निकला इधर उधर देखा कि कोई देखने वाला नहीं है और हाथ पर वो पानी लेके चख लिया पकड़ लिया पुलिस ने बोले भाई ये क्या ये ये स्वाद लेने की समझते हो कि ये चीज गंदी है फिर इसका स्वाद तुम क्यों लेना चाहते हो महराज वही आदमी निकला जिसके कारण कुपड़ी के पेट में बच्चा आ गया था यथा ही मलिनईर वस्त्र तत्रो भविष्य जब मनुष्य का कपड़ा गंदा हो जाता है तो चाहे वो जहां कूड़े में पनाले में बैठ जाता है एवं चलित वृत्तु वृत्त न रक्षते इसी प्रकार जो एक बार सदाचार से गिर जाता है वो बाकी सदाचार की रक्षा भी नहीं करता है तो मना किया हुआ काम निषिद्ध कर्म निषि भोग निषि कर्म करने की आदत जिसके मन में आ जाती है वो शासन को नहीं मानता है कि ये धर्मशास्त्र है वो हमारे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे भूल जाता है और तो सेवा करना हो भगवान को खुश करना हो तो ये तो मालूम करना चाहिए ना कि हमारे भगवान कैसे खुश होंगे वो जानता है कि ये भगवान आ, हमारे भगवान इससे खुश नहीं होंगे लेकिन वासना के बस होकर के वही काम करता है ये क्रोध क्या है वासना की भड़क है ये व्यभिचार क्या है वासना तो का ही उफान है ये चोरी क्या है और वासना का ही उफान है तो महाराज ईश्वर की ओर चलना हो को तो अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या खाए क्या नहीं खाए जैसा शास्त्र ने गुरु ने संप्रदाय ने परंपरा ने बताया हो वैसा खाना चाहिए और काम आप क्या करते हैं मना किया हुआ काम करते हैं क्या और शुद्ध भोग से अंतकरण शुद्धि होते हैं शुद्ध कर्म से अंतकरण शुद्धि हो गये चोरी करके आए बेईमानी करके आए और बैठ गए कि आत्मा ब्रह्म है चिंतन करने लगे अब महाराज तुमको पुलिस की याद आवेगी जिसकी चोरी की है उसकी याद आवेगी जिसकी गाठ काटी है उसकी याद आवेगी पैसे को कहाँ छिपावे ऐसी कल्पना होगी आप आत्मा ब्रह्म की एकता का चिंतन कैसे करोगे आप देखो आप भोगते क्या हो आप करते क्या हो और आप सोचते क्या हो आपके मन में क्या बात ईश्वर आता है बार बार बार बार बार बार ईश्वर आता है आपके अंतकरण शुद्धि का एक दादन बताते हैं दो नहीं। एक, आप शुद्ध वस्तु का चिंतन कीजिए आपकी नजर में जो सबसे शुद्ध है और सबसे शुद्ध परमेश्वर है उस शुद्ध वस्तु का चिंतन कीजिए चिंतन का ही नाम मन है चिंतन का नाम ही अंतकरण है चिंतन का नाम ही हृदय है आप परमेश्वर का चिंतन कीजिए आपका हृदय शुद्ध तो जीव से अनुभव दूसरी चीज है सुनने से अनुभव दूसरी चीज है अनुमान लगाना दूसरी चीज है अनुभव तो तब होता है जब वो वस्तु हमसे एक हो जाती है देखो जब तक परमेश्वर का अनुभव आप करते हैं जब तक वो अलग है आप अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं चाहे हाथ जोड़ो चाहे सिर झुका हो चाहे पुकार हो चाहे नाम लो वो अधूरा एक स्थान में खड़ा है आप अधूरे एक स्थान में खड़े हैं आहा। दोनों हम देश की गोद में हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है काल की गोद में है कुछ होता है कुछ नहीं होता है वस्तु की गोद में है जब परमेश्वर का अनुभव होगा हो तो आप अगर परमेश्वर से अलग होंगे तो आप कटे पिटे होंगे परिच्छन्न होंगे आप दरिया नहीं होंगे वो कतरा होंगे क्या हुआ करें और जब परमेश्वर आपसे अलग होगा तो वो जड़ होगा वो तो बेहोश होगा आपके बिना परमेश्वर बेहोश है जड़ है और परमेश्वर के बिना आप कटे पिटे परिच्छन्न कतरा हैं। इसलिए जब परमेश्वर का अनुभव होता है कर्णावच्छिन्न चैतन्य भगवद चैतन्य से एक हो जाता है और वही वही सच्चा अनुभव होता है इसके लिए इंद्रियों को तो छोड़ के आप अपने शुभ स्वरूप को कैसे देखोगे आहार अलग कर्म अलग शरीर अलग इंद्रियां अलग मनोवृत्तियां अलग अवस्थाएं अलग आपको अपनी पूर्णता के अनुभव के योग्य बनाना पड़ेगा तब परमेश्वर का अनुभव होता है परंतु ये बात भी आप तो सत्संग के बिना श्रवण के बिना नहीं जाए। जाए। जाए। सीता सीतामहू के राजा साहब बुड्ढे अब नहीं है वृंदावन आए थे लोगों ने उनको घेर लिया कि आप 50 बरस से सत्संग करते हैं आप बताइए आपका अनुभव क्या है उन्होंने कहा भाई हमारे दो अनुभव एक तो सत्संग कभी नहीं छोड़ना और एक जप करते हैं भगवान के नाम का जप और सत्संग जप करने से बुद्धि सत्संग को ग्रहण करने लायक समझने लायक होती जाती है और सत्संग करने से जप में जप के अर्थ में भगवान में तन्मयता होती जाती है जप का रस तब जब आप सत्संग करेंगे और सत्संग का रस तब जब आप जप करेंगे स्वाध्याया योगमासी तो योग स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते जप श्रात चरित ध्यानम ध्यान श्रांत चरित जपम जप ध्यान परिश्रात आत्मतत्व विचारयेत जब करो ध्यान करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो जप करो ध्यान करो अपने जीवन को जैसे धन कमाने में लगाते हो जैसे पत्नी को खुश करने में लगाते हो जैसे बेटे के लिए पैसा इकट्ठा करने में लगाते हो वैसे अपने जीवन को ईश्वर के लिए लगाना पड़ता है तब ये ईश्वर का अनुभव होता है ईश्वर आँख से भी दिखता है और ईश्वर दीप से चखा जाता है ईश्वर नाक से सोना जाता है ईश्वर छाती से लगाया जाता है ईश्वर से ब्याह होता है ईश्वर के कंधे पर हाथ रख के चलना होता है ईश्वर बालक बन के अपनी गोद में खेलता है और ईश्वर साक्षात अपरोक्ष अनुभव का विषय होता है पर ये बात बिना सत्संग के बिना जप के बिना साधन के अपने जीवन में कहा से आएगी? ओम शांति। But we found the sun and the moon and the stars.